नारायण नारायण आज का विषय है अपने कर्ता होने के भाव का त्याग ही परमार्थ है रस्सी को जो साँप समझता है वह बद्ध है किंतु जो रस्सी को रस्सी ही समझेगा वह मुक्त समझा जाएगा मैं देह नहीं हूँ यह जो समझ पाया वह मुक्त ही है सत्य ज्ञान को जान लेना ही मुक्तावस्था है हमारी बद्धावस्था हमी ने निर्माण की है चिंता तड़पन और दुख ये बद्धावस्था के लक्षण हैं तो किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहना मुक्तावस्था का लक्षण है जग जाना मुक्त दशा में पहुंचना है मेरा तो मेरे पास ही है किंतु वह मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है भगवान को भूलने के कारण मैं देही हूँ अर्थात देह हूँ ऐसा हम कहने लगे हैं देह तो मेरे वश में नहीं है अतः मैं देह नहीं हूँ यह सिद्ध होता है हम जब अपने को कर्ता मानते हैं तब हमें उसके साथ सुख दुख भी भोगना पड़ता है मुझे न सुख होता है न दुख ऐसा जिसे लगता है उसे मुक्त समझें यह कर्ता होने का भाव बड़ा घातक होता है मैंने इतना बड़ा बाड़ा बनाया गृहस्थी भी सफलता से की ऐसा गृहस्थ को अभिमान होता है सन्यासी भी अपने मठ का अभिमान रखता है यानी इस कर्ता होने के अभिमान के बंधन से दोनों का भी सहज से छुटकारा नहीं होता यह कर्ता होने का भाव हम छोड़ना चाहते हैं तब भी वह हमसे नहीं छूटता हमें यह सदा अनुभव होता है भगवान के अस्तित्व पर पूरा विश्वास होने पर ही यह कर्ता होने का भाव उसका अहम कम होता है इसलिए नाम स्मरण हमेशा अखंडता से करते रहना चाहिए और भगवान जिस परिस्थिति में रखेगा उसमें संतोष माने भगवान के स्मरण के बिना जहां सुख होता हो उसे हम विषय माने विषय के संगम में परमात्मा से अलग होना गृहस्थी है और परमात्मा की संगति में विषय में रहना परमार्थ है फल की अपेक्षा रखकर जो कृत्य किया जाता है वह कर्म होता है किंतु फल की कोई आशा न रखकर जो कर्म किया जाता है वह कर्तव्य होता है और ऐसा कर्तव्य भगवान का स्मरण करते हुए करना परमार्थ होता है और यह कहते हुए भगवान को दृष्टि से ओझल न होने देना अनुसंधान है मान लो हम कोई अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हों और ऐसी स्थिति में पाँव में कोई चींटी काट ले तो हमें उसका भान फौरन होता है यही भान पूरे शरीर को व्याप्त करता है उसी प्रकार भगवान का अनुसंधान गृहस्थी में व्याप्त होकर रहे गृहस्थी का कोई भी काम करते समय अनुसंधान बनाए रखना चाहिए अनुसंधान का अभ्यास करें भगवान का अनुसंधान हमें भगवान की ओर ले जाता है ऐसा निश्चय करें कि मैं अनुसंधान दृढ़ रखूंगा, नारायण नारायण